नंदीश्वर जी कहते हैं मुने अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर का मन परम प्रसन्न हो गया तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले शंकर जी ने कहा बस अब अधिक कहने से क्या लाभ तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ठवर मांग लो इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगा नंदीश्वर जी कहते हैं महर्षय शंकर जी के यो कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदा शिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रेमपूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया अर्जुन ने कहा विभो आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं अतः घट घट की जानने वाले हैं ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए भगवान मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए नंदेश्वर जी कहते हैं मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडवपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है तब वे भी परम प्रसन्न हुए फिर उन महेश्वर ने अपने पार्शपथ नामक अस्त्र को जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा श्री जी बोले वस्त मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे जाओ विजय लाभ करो साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूँगा वे तुम्हारी सहायता करेंगे क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं भारत मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो नंदेश्वर कहते हैं मुने जो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए इस प्रकार भगवान शंकर से वरजान और अस्त अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिवजी परम संतुष्ट हो गए हैं तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा उन्हें उस संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी तब उन्होंने हर्षपूर्वक दंपत्तिदाता तथा कल्याणकर्ता संपत्तिदाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और तेरह वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य यह हमारी विजय होगी इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं तब यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था इस शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं मैं नित्य उनकी सेवा करता हूं अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें बने इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है